ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय आज श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक का तृतीय श्लोक के ऊपर मैं प्रयास करूंगा हरिगुरु वाई शव की कृपा से प्रयास करूंगा कुछ कहना वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है क्या है चुनादी सुनिचे न थोड़ अभी सहिष्णु न अमान मान देना कितन सदा बोलना सहज सब बोल सकते चुनाद अभी सुनिच न और मैं सबको बोल सकता हूँ तुम लोग निज भावना से भक्ति करना चाहे तुम लोग दीन हो दम्भ से ऐसा बोल सकते बोलना सहज परंतु इस दाइन्या भाव हृदय में ग्रहण करना हृदयंगम करना कठिन है वास्तव में ये डाय भाव नम्रता शुद्ध जीव का एक मुख्य लक्षण है परंतु चूंकि हम इस भौतिक संस्था में है अनादिकाल से अनेक अनेक जन्मो से हम इस भौतिक संस्था में है फथित वस्त्र में है हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है हमारी बुद्धि भावना दृष्टिकोण शुद्ध भावना से संपूर्ण विपरीत होती है इस भौतिक संसार में बद्ध जीवों की मनस भावना इस प्रकार होती है भगवान कृष्ण भगवद गीता में उसका वर्णन करते हैं ईश्वर ओ हम हम भोगी मैं ईश्वर हूं कुछ लोग ऐसे कहते हैं और ज्यादा लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं जगत का केंद्र हूं हम सब खुद के लिए ज्यादा सोचना कहते अगर मेरे कान में या नासिका में थोड़ा सा दर्द है हम बहुत चिंतित होते हैं और अगर हम टीवी पर देखते हैं न्यूज में कि स्फर में आतंकवादियों का आक्रमण से दो सौ आदमी मार गए हैं हम उसको इतने सा ख्याल नहीं देते है कि मेरे कान में थोड़ा सा दर्द है क्योंकि हम सब मई जागत का केन्द्र हूं मेरा हित जागात का मुख्य विषय है तो इस प्रकार हम कि हम श्री कृष्ण के चु सेवक इस सत्य कथा नहीं मानते हम सोचते मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं परंतु शुद्ध भावना में हम अति दीन भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। तो ये शिक्षाष्टक आठ आठ श्लोक श्लो है जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति के बारे में पूर्ण उपदेश देते हैं और ये शिक्षाष्टक के प्रथम तीन श्लोक में हरिनाम और संकीर्तन के बारे में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की चर्चा क्योंकि भक्ति विशेषकर इस कल में भक्ति कृष्ण भक्ति होती है विशेषकर हरिनाम संकीर्तन के द्वारा तो इस चुनाद अभी सुनिश्चे न श्लोक में हम चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा मिलती है तो कैसे हरि नाम कन्न है जिससे हम हरि नाम का वास्तव फल प्राप्त करेंगे श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है तो भगवान कृष्ण कल्प जैसे हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्व शक्तिमान है और जगत के स्वामी है और भगवान कृष्ण हमको सब कुछ दे सकते जो भी चीज हम मांगते हैं हम जिसलिए हम प्रार्थना करते हैं तो वो वास्तु भगवान कृष्ण हमको दे सकते तो चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देते हैं कि हमारी प्रार्थना शुद्धा भक्ति के लिए होना चाहिए विशेषकर चतुर्थ श्लोक में एक्चुअली सब श्लोक में प्रार्थना है शुद्ध भक्ति के लिए तो शुद्ध भक्ति जो हर एक प्राणी का मूल स्वभाव है जो लुप्त हो गया है आवरित हो गया है उस वो शुद्ध भक्ति फिर प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चाहिए भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करने चाहिए भक्त्या समझाते य भक्त्या मतलब साधना भक्ति करने से शुद्ध भक्ति प्राप्त होते है। प्रेम भक्ति और इस काली में मुख्य उपाय है साधना में हरि नाम संकीर्तन साध्य साधना वस्तु जय किचू सको नाम संकीर्तन मिले बै सको चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि साध्य, साधात साधना का फल और साधना ये दोनों ये दोनों के पूरी पूरा विषय संपूर्ण होते नाम संकीर्तन के द्वारा अर्थात साधना की मुख्य रीति है हरिनाम और साध अवस्था में प्रेम प्राप्त करने के पश्चात भी भक्तों क्या करते है हरिनाम करते है। तो कैसे हरिनाम करना जिससे वो प्रेम फाओ कृष्ण भक्ति प्रेम फल प्राप्त होते हैं। <coughs> में है चैतन्य चर्चा नहीं इस चेतावनी है कि बहुत जन्म करे यदि श्रवण की तन थो तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम तो यदि हम अपराध करते हैं तो बहुत जन्मों में हरे नाम करके भी हम हरिनाम का फल अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे तो कैसे हम हरिनाम कर सकते जिससे हम तुरंत वो प्रेम फल मिल सकते है इसके बारे में छान्य महाप्रभु उपदेश देते हैं उसका वो उपदेश का वर्णन है श्री चैचन्या चर चाम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हर्ष प्रभु कहे सुन स्वरूप राम राय की बाबे नाम लॉल प्रेम तो चैतन्य महाप्रभु उनके दो मुख्य पार्श्व स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को कहते हैं सुनो किस प्रकार से हरिनाम नाम है जैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होते हैं। तो किस प्रकार से त्रिनादअअपि सुनिचे न थर अभी सहिष्णु ना अमाना मान देना कीर्तन साक्ष में प्रवेश करने के लिए यही चाबी है चुनादी सुनेचना जी रूप है लॉयले नाम प्रेम उपजोय था लखन सु में तो इसका वर्णन है वो श्लोक का अनुवाद पहले चुनाद पी सुने चैन तो भक्तों की भावना ऐसे होना चाहिए कि ऐसे सोचना कि मैं घास से नीचू और थे सहिष्णु सहिष्णुता अर्थात सब कुछ सहना तो पेड़ से सहिष्णुता गुण अधिक होना चाहिए अमानि न देना भक्तों का स्वभाव ऐसे होना चाहिए कि हम सर्वदा प्रस्तुत होना चाहिए दूसरों को सम्मान देना परंतु खुद की प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं होना चाहिए तो इस प्रकार यदि हम कृष्ण कीर्तन करेंगे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण संतुष्ट होंगे क्योंकि कीर्तन क्या है हरि कृष्ण मंत्र का क्या अर्थ है क्या उद्देश्य है उद्देश्य है कि हम जो पति जीव है हम हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने से प्रार्थना करते हैं कि हे राधे हे कृष्णा, मुझको आपकी दिव्या प्रेमयी सेवा नियुक्त किसी तो भक्ति में वो सेवा जो है वो सेवा हम अच्छी तरह कर सकते यदि हमारे ऐसे दीन भाव होते भक्ति और दंभ अहंकार दोनों एक साथ नहीं हो सकते मैं सेवा करता हूं मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ तो ऐसी भक्ति तो भक्ति नहीं है भक्ति का मतलब दीन भाव तो भौतिक संसार में सब लोग खुद को बड़ा दिखाना चाहते हैं। मैं सबसे बड़ा हूं तुम कौन हो भक्ति भाव उसके विपरीत है इसलिए हमारे लिए ये चुनादपी सुनिश्चे भावना ग्रहण करना हमारे लिए कठिन है क्योंकि हम अनादिकाल से विपरीत भाव से अभ्यस्त है तो हमें क्या करना चाहिए इसलिए हरिनाम करने के साथ हमें वैष्णव सेवा करना चाहिए गुरु सेवा करना चाहिए और सदैव श्रवण करना चाहिए कि हम दास दास दास दास दास दास दास दास हम कभी भी प्रभु नहीं हो सकते इसलिए इस मायावाद भक्ति के प्रधान शत्रु है मायावाद ने ऐसे कहना मैं, हम दास ऐसा ही नहीं कहना है। वो सोचना है कि ध्यान से कल्पना से मैं भगवान बन गए हूं तो जो भगवान के समान हो सकते हैं तो कैसे भगवान की सेवा कर सकते मायावाद और भक्ति दोनों में उद्देश्य अलग होते मायावादियों का लक्ष्य है आपन, आपना को भगवान बनाना जो संभव नहीं है तो उसमें विनम्रता नहीं होती तो भक्ति में ही विनम्रता होना चाहिए तो भौतिक संसार में आगा हम आईसाई प्रचार करेंगे तो ज्यादा लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे क्योंकि लोग सोचे कि नम्र होना तो उससे मेरा इज्जत नहीं होगा मुझे बड़ा होना चाहिए लेकिन वास्तव में समझना चाहिए कि हम बड़ा नहीं है कौन बड़ा है देश का प्रधानमंत्री बरा है अभी तो बड़ा पद मिल गए हैं लेकिन समझना चाहिए कि आज के नेता कल का छुआ हो सकते ऐसा होते है संसार चक्र में ऐसे होते हैं तो बहुत कम समय नहीं चार साल आठ साल एक व्यक्ति देश का नेता हो सके और तो उसके बाद संसार सागर में चौरासी लाख प्रकार की जीव जाति में दूसरे फद में उतर तो कौन बड़ा है कौन बड़ा है इस भौतिक संसार में कल्पना से हम सोचते या प्रयास करते खुद को बड़ा बनाना परंतु बौरा है भगवान हम कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते हम सदैव छोटे से छोटे से छोटे से छोटे और जीव का गौरा यदि वे, वे स्वीकार करते हैं कि मैं छोटा हूं तो ये नम्रता जीव का स्वभाव है इस भौतिक संसार में समाज में वो लोग जो शिष्ट वो शिष्ट बोलते हैं, जो शिष्टाचार कहते हैं उनका व्यवहार भद्र होता है परंतु सामाजिक भद्रता और भक्ति नम्रता एक ही नहीं है ये भौतिक भद्रथ भौतिक है और भक्ति में वो नम्रता है वो संपूर्ण आध्यात्मिक है अगर लोग का स्वभाव भद्र होते वो अच्छा है लेकिन भद्र होने से भक्ति नहीं होती बहुत लोग तो ऐसे भद्र व्यवहार करते हैं परंतु सब प्रकार का पाप भी करते हैं। तो कृष्ण भक्ति में वो नम्रता जो है उसका आधार है सेवा भाव रामायण में भगवान रामचंद्र के दो सबसे प्रसिद्ध सेवक है हनुमान और लक्ष्मण तो हनुमान प्रसिद्ध है लंका पड़े का ज्वलाना के लिए घुस्सा होने से और भक्ति भक्ति में नम्रता होना चाहिए तो हनुमान क्या नम्र नहीं था नम्र थे तो यही भक्ति नम्रता है रावण जैसे सब राक्षस का दंडदन वो भक्ति नम्रता है लक्ष्मण भी उनका स्व गर्म स्वभाव है तो कैसे ही नम्र है लक्ष्मण तो उनकी नम्रता है कि उनका गर्म स्वभाव है भगवान श्री राम की सेवा में और महाभारत में अर्जुन तो नम नम्र होने चाहते थे बौद्धिक भद्रता दिखाना चाहते थे और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते रहते हो तु, तु, तुम क्या मूर्ख हो लड़ाई करो मेरी सेवा करो मेरा आदेश पालन करो तो अर्जुन नम्रता से भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ग्रहण किया और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार लड़ाई किया है तो यही भक्ति नम्रता है तो नम्रता है सहिष्णुता सहिष्णुता का दृष्ट वृक्ष चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्तों का स्वभाव ऐसा है उत्तम हो आपन आके माने चुनाधम तो भक्त जो उत्तम है मानते है कि मैं घास से नीचू खाली बोलने से ऐसे नहीं होते मैं सबसे एक भक्त कह सकते मैं सबसे नीच हु नहीं मैं सबसे नीच नीचू नहीं मैं सबसे नीच नीचू तो से काली बोलने से चुनाद पी सुनिश्चित नहीं होते भक्तों का व्यवहार में समझ जाते हैं कौन वास्तव भक्त है भक्ति तो अभिनय का विषय नहीं है हृदय का विषय है तो उत्तम हो आपके मानी चुनाधम चुनाधम दुई प्रकारे सहिष्णुता वृक्षश तो प्रकाश है वृक्ष सहिष्णुता गुण का आदर्श है वृक्ष जैना हो किच्छु ना बोलाय सु मोय काले पानी ना मांग तो अगर कोई आते हैं और वृक्ष से कुछ लकड़ी काटते हैं वो वृक्ष जो तो कुछ भी खिलाफ नहीं करते ठीक है काट लो ले लो जितने भी चाहते हो और आ, पानी का अभाव से सु जाके भी वो वृक्ष पानी नहीं मांगते सहना करते तो इस प्रकार भक्तों का सब कुछ सहना न करना चाहिए अगर कोई व्यक्ति वो भक्त को कुछ बोलते कुछ करते हैं आक्रमण करते है गाली देते हैं वो भक्त सहन न करते और अपना कष्ट शारीरिक कष्ट मानसिक कष्ट सब कुछ सहन न करते है वृक्ष जैसे जय जय माँ गये तारे दया आपन और लोग जो कुछ भी वृक्ष से चाहते तो वृक्ष देते है फूलों फलों सब कुछ भत्ता लकड़ी सब कुछ घर में वृष्टि सहे आने खड़े है रोखन तो वो बारिश गर्मी तो सब कुछ सहन करते और दूसरों को वृक्ष करते छाया देते गर्मी में हम वृक्ष से छाया मिलते है और बारिश में भी तो इस प्रकार वैष्णव का गुण होना चाहिए उत्तम होया वैष्णव अब नियर तो भक्त तो एक वैष्णव उत्तम होते हुए भी तो अभिमान ही नहीं होते मैं बड़ा वैष्णव हूँ मैं इतने सारे साल से भक्ति करता हूँ मैं बड़ा वैष्णव हूं सब भक्त मुझको को देते तो ऐसा नहीं सोचते जीव समान देवे जाने कृष्ण अधिष्ठान और भक्त जन तो सब जीव को सम्मान देते क्योंकि जानते हैं कि भगवान कृष्ण सब जीव के साथ है सब जीव के हृदय में है यही मत है अजय कृष्ण नाम लॉ से श्री कृष्ण चरण था प्रेम उपज तो जो भी भक्त इस प्रकार भावना से कृष्ण नाम लेते हैं तो तुरंत वो भक्त श्री कृष्ण के चरण में प्रेम होते तो इसलिए वो कृष्ण स्क्रीराज गोस्वामी इस श्लोक के बारे में और भी कहते हैं कि उर्ध बाहु खरी खाऊ सुनो नामसूत्र नाम सूत्र गाँथी फर खे ऐलोक चैतन्य चे, चरितमृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबको बोलते तो उर्ध बाहु खड़ी मैं दोनों हाथ हत, दोनों हाथों उठाके सबको बोलते हूं सुनो सर बलोक नाम सूत्र गांधी पर कंटे ऐ श्लोक इस नाम नाम के सूत्र क्या बोलते कॉटन कॉटन थ्रेड सूत्र नाम का सूत्र से एक हा बनाओ और इस श्लोक अपना कंठ पर और अभी लोई बाजार में आप खरीद कर सकते ऐसे खपरा जिसमें इस श्लोक खा लेक है बांग्लापि में चुनाद फीसु नीचे न थोड़ो न अमान ना मान देना कीर्तन ये सदा इसका मतलब है तो सदाइव इस श्लोक कहनने चाहिए मतलब खंडस्थ होना चाहिए चुनाद भी सुनी चाहिए मतलब चेतनी महाभुर कहते हैं चेतनी सदा हरि ही और सदैव भी इस श्लोक का अर्थ स्मरण करके हरी नाम करना चाहिए न तो गलत अभ्यास से तो हरे नाम खर के भी मैं बौर हूँ मैं सबसे बौरो हूँ ईश्वरो हम हम भोगी इस भावना आएगी मन में हरे कृष्ण हरे कृष्ण मई बौरो हूँ मैं बौरो हूँ मैं बौरो हूँ राम राम हरे हरे मैं सबसे बौरो हूँ नहीं वो सब चढ़ के पी अपी सुनेच इस भावना लगना चाहिए तो इस भावना कैसे लाना है इस आध्यात्मिक नम्रता और सहिष्णुता कैसे संभव है हमारे लिए असंभव जैसे है हम ऐसे बोलते हैं लेकिन बहुत अनादिकाओ से हमारी भावना विपरीत होने से होने से और उस कारण से हमारे लिए बहुत कठिन जैसे है ऐसे चुनाद भी सुनिश्चित भावना लाना तो इसलिए हमें समझना चाहिए हम कौन है स्वरूप ज्ञान होना चाहिए जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास हमको पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं मैं जागात का स्वामी नहीं हूं मैं जागत का भोगी नहीं हूं मैं कृष्ण का दास हूं मैं भारतीय नहीं हूं हिंदू नहीं हूं मैं कृष्ण का दास हूं तो इसलिए बार बार सुनना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूं इस भौतिक संसार के साथ मेरा कुछ भी वास्तविक संबंध नहीं है बार बार सुनना चाहिए तो इसलिए ऐशिल प्रभुपाद पाद बार बार जोर से हमको सिखाया कि हम इस शरीर नहीं है ईश्वरीय क्षणिक है पूरा जागत क्षणिक है सत्य है सनातन है कृष्ण और जीव का संबंध है कृष्ण के साथ तो यही सब समझना चाहिए और इस सत्य वचन समझने से आपने आप चुनाद भी सुनिच्छ आएंगे यदि हम साक्षात्कार करते हैं कि पूरा जगत में सब कुछ जो है उसमें कुछ नहीं है कृष्ण और कृष्ण भक्ति सब कुछ ही है तो वो समझने से आपने आपको चुनाद ही सुनिश्चित भाव आएगी मैं कौन हूं मैं असंख्य जीवों में एक हूं मैं संसार सागर में हूं मैं निरूपाय असाहाय हूं मैं पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता हूं तो इस प्रकार सोचने से अपना लघुता समझने से चुनाद पी चैना भाव आते हैं तो इसलिए इस चूलप्रपात हम को बाबा सिखाए हम कौन है हम कृष्ण के दास है कृष्ण के क्षुद्र दास है तो इस शिक्षा चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक में आठ श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है तो इस शिक्षा जो इस तृतीय श्लोक में सबसे प्रसिद्ध है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में इसके पश्चात शिक्षा स्टोक में चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देते हैं लाल समाई भक्ति के बारे में विरा भक्ति के बारे में और प्रेम भक्ति गोपी भक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्तर के बारे में परंतु यही सब उच्च कक्ष भक्ति का विचार और चर्चा में प्रवेश करने के लिए पहले श्रीनाद पी सुनी न इस श्लोक का तत्परिया समझना चाहिए प्रेम की कथा गोपी कथा विरह भाव की कथा वो सब बहुत बहुत उच्च है तो उसमें वो सब विषय में प्रवेश करने के लिए हमें नीच होना चाहिए नीच नहीं नीच भावना से भक्ति करने चाहिए यदि हम खुद का बल से प्रयास करते हैं ऊपर जाने के लिए तो माया का बल से हम नीचे जाएंगे और यदि हम अति नम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेते हैं तो भगवान हमको ऊपर कक्ष में डालेंगे तो ये भक्ति का रहस्य है इस श्लोक का अर्थ भक्ति का रहस्य है और का जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी है इस श्लोक का सदैव विचार करना चाहिए हरे कृष्ण तो जो बोलना चाहता था बोल दिया था अगर इसके बारे में कुछ प्रश्न हो पूछे गिव द माइक कहू अच्छा से एक्चुअली मैंने है कि हम जब में आते हैं तो एक है हम अगर भक्ति नहीं करते तो माया भी हो और भक्ति अच्छे से करेंगे तो भी गर्भ के कारण कैसे ले जाएंगे तो ऐसा कभी हम ऐसा करेंगे तो कोई प्रशंसा करता है तो हमको हमको ऐसा क्यों नहीं लगता की मेरा ऐसा तो लगना चाहिए लेकिन वो भावना नहीं आता है उसका क्या क्या होना चाहिए क्यों ऐसा क्यों ऐसा होता है भक्ति पत्थ में बहुत परीक्षा होती है ऐसा नहीं है कि हरि कृष्ण हरिकृष्ण और असंख्य जीवनों के कुसंस्कार तो नष्ट हो जाते तो माया हमको बहुत परीक्षा देती है आप स्वयं कहते हैं कि बाध्य जीवों की भावना कितने दूषित है कि हम भक्ति में आते हैं सेवा करने के लिए विनम्र होने के लिए और थोड़ा सा होने से हम हो कि मैं कितना बड़ा भक्त बन गए हूं तो अपना मन को देखना चाहिए क्या मैं कैसे ही सोचता हूँ भक्ति में इस गर्व के लिए नहीं आया हूं और इसलिए बार बार चुने चुनाद अभी सुनी चना इस श्लोक का अर्थ का विचार करना चाहिए <laughs> बार बार खुद को चेकिंग करना चाहिए तो एक ही प्रश्न जैसे मशीन जाए सही नहीं करना चाहिए ए, चुनाव है इस थोड़ा और ये वह सहिष्णा मशीन जाए सही नहीं करना चाहिए ये पूरा प्रोसेस जो है भक्ति का यदि हम और सब कुछ करेंगे तो धीरे धीरे प्रगति होगी वो तो पूरा प्रोसेस है साधु सांग नाम कीर्तन भागवत श्रवण तो उस, उस सब एलेमेंट होना चाहिए इसमें तो खाली हरी नाम बोलना नहीं है साधु संग भी करना चाहिए भगवत श्रवण कर साधु संग में दूसरे साधुओं हमको यथार्थ प्रासंगिक उपदेश देंगे हमारी अपनी स्थिति के बारे में अगर हम थोड़ा दम्भिक होते हैं तो साधु जन कृपालु होने से हमको उपदेश देंगे जिससे हम फिर विनम्र होएंगे और भागवत श्रवण हम बार बार श्रीमद् भागवत सुनते हैं और सुनने से हम बार बार स्मरण करते हैं हाँ हाँ मुझे नम्र होना चाहिए दीन भाव होना चाहिए तो ऐसे पूरा प्रोसेस है फदाती है जिससे धीरे धीरे हम प्रगत हो सकते ऑलराउंड प्रोसेस परंतु हमको अप्लाई एप्लीकेशन होने चाहिए इट्स नॉट मैकेनिकल सो चुनादी सी चाहना वी हैव टू सिंक What is वेन नॉट जस्ट लाइक ए मशीन और खाली नम्रता देखने से नम्रता नहीं होते नहीं कुछ सा बांग्लादेश में था जिसमें वैष्णव संस्कृति बहुत है तो ऐसा ही कुछ नाम यज्ञ होते हैं नाम यज्ञ मेला जिसमें वो लोग जो वाइस ऑफ एक चिलके एक माला है आते हैं और बहुत बहुत नम्रता दिखाते लेकिन खाली दिखाने से ही वास्तव भक्ति नहीं होती क्योंकि वो सब वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का चरित्र और अन्य बड़े वैष्णव का चरित्र कितना नम्र है तो ऐसे है बहुत सहज्य प्राकृतिक सहज्य जो बोलते हैं तो नम्रता का अभिनय करते लेकिन अभिनयी और वास्तव नम्रता तो एक ही नहीं है कल दे कहने से नम्रता नहीं होती हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कहना So शरणागति शरणागति के छ है और एक है विश्वास की यादी में भक्ति करूंगा भगवान कृष्ण मुझको सहायता करूंगा हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते हम पूरा अधीन है हम भक्ति साधना करते हैं परंतु हमारा बल नहीं है हम करते हैं और प्रार्थना करते हैं हे कृष्ण भगवान मुझको सहायता करो मैं आशा आई हाँ हूँ यही नम्र बाके okay. <laughs> सो क्या क्या क्या? मैं यदि हम सोचते कि मैं भक्ति करता हूं तो हम भक्ति नहीं करते और यदि हम भक्ति नहीं करते तो हम भक्ति नहीं करते यदि हम सोचते कि मुझे दम्भिक नहीं होना चाहिए तो यादि जब भक्ति करता हूँ तो थोड़ा ऐसे दम भिक होते कि मैं भक्ति करता हूँ कितना बड़ा बात हूँ तो इसलिए मैं भक्ति नहीं करूंगा और इस प्रकार मैं में नम्रहंगा दीन भाव होना चाहिए तो दीन दीन भाव लाने के लिए मुझे दीन आचरण करना है तो ऐसे नहीं होना चाहिए तो मैं गुंडगिरि कूंगा तो फिर मैं सबसे पतित हूं मैं सचमुच बोल सकता हूं तो ऐसे नहीं होने चाहिए भक्तों को अपराध करूंगा फिर फिर मैं सबसे पतित तो होंगे नहीं होने चाहिए ये एक्चुअली ये सब समझना कठिन है क्योंकि जो भक्ति कहते सोचते हैं मैं भक्ति नहीं करता जो उत्तम भक्त उत्तम हाय, निजे है हया वैष्णव निजय माने चुनाधम हम अभी पढ़ ले तो समझना कठिन है कि जो वास्तव भक्ति कहते सोचते हैं मैं भक्ति नहीं करता तो इतना सा सोचना से हम भक्ति नहीं कर सकेंगे भक्ति करना चाहिए क्योंकि भक्ति क्या है ऐसे सोचना कि मैं अति तुच्छ हूं कृष्ण भगवान महान है तो उसमें नम्रता होना चाहिए यदि हम सोचते में और कृष्ण एक ही है तो भक्ति कहा <laughs> वो, वो सेवा है है है कुछ हुआ को दिन कि कि ये हमने बराबर बोला समझना मतलब हनुमान जैसे अर्जुन जय से यदि कोई असुर आते है और सब वैष्णवों को अपराध करते है तो नम्रता नहीं है तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है कुछ नहीं कहना वो नम्रता नहीं है और समाज में तो वो असुरों का दमन करना चाहिए ये सब समझना संभव है यदि हम पहले समझते कि कृष्णा भगवान है कृष्ण परम सत्य है और हम सब उनके सेवक है जब तक ये बात हम नहीं समझते और भक्ति के और सभी रहस्य समझना संभव नहीं है यही सब बात हम कठिन ऐसे है, सोचते हैं क्योंकि हम पूरा विश्वास नहीं है कि कृष्ण भगवान है और हम उनके सेवक है हम भौतिक दृष्टिकोण से ही सब कुछ माप ना चाहते भौतिक बुद्धि से हरेक